के सूत्र से गीत होने से धातु की आत्म संज्ञा हो होती धातु की? धातु की हो धातु की आत्मी प्रसंजा के सूत्र से धातु की आत्मनिय प्रसंजा होती क्या धातु की संज्ञा नहीं होती आत्मनि प्रसा कि सूत्र से होती है तंगा नाव आत्मनिपद धातु की होती है किसकी आत्मनि प्रसंज्ञा होती तांग और सानज का और आतं करने वाले क्या सूत्र है हुँ? और और सूत्र नहीं है हम्म क्या बोलते हो बोलो जो बोलते स्पष्ट हाँ और सर ते करते रहे प्राय क्या पहले आतंकिया करेगा नहीं नहीं करेगा मेल नहीं आत्मपद विधि कर आत्मनिपदम सरिता करते ये आत्मने पद तो विधान करने के लिए आत्मपद संज्ञा करने वाले सूत्र तंग ना आत्मा पदम इस सूत्र से धातु की आत्मनिपद संज्ञा होती है धातु की नहीं तंग प्रत्याहार मानी वाली प्रत्यय और कानूसी क्या संज्ञा आत्न संज्ञा ये से इससे प्रत्यय आएगा किस तु से अनुदात गीत आत्निपद अनुदात गीत क्या है अनुदात ये धातु अनुदात गीत है और अनुदात कौन होता है आत्नपद होने के लिए धातु अनुदात उनसे आतंबद हुआ हैं? अनुदाते इति है सूत्र में कहा गया सूत्र अनुदात अनुदाते इति है अनुदात हम्म अनुदात गीत क्या मालूम है अनुदात गीत का कैसे अर्थ करना एक अनुदात दुस गीत है या द्वंद्व किस में हुआ अनुदात गीत अनुदात गीत हो गया द्वंद्व हो गया द्वन्द्वांत माने कौन है द्वंद्व के अंदर हो गया अनु द्वंदांत किस हो गया अनुदात अनुदातंग करना अनुदात्त और एक ग दोनों का द्वंद्व करना किस किस का अनुदात्त और ग्वंद्व होने पर अनुदातंग हो जाएगा द्विचन अनुदातंग अनुदात हो ईतो यश ऐसा माहर करना अनुदातंग ईत यश स अनुदात गित उसके बाद पंचमंत्र तो। अनुदात्त और ग में द्वंद्व करके फिर ईद के साथ बबरी करना अनुदात ईत यस्य धातु स धातु अनुदात गितीत तस्मात्दात गीत हो जिस धातु का अनुदात ईत हो अथवा गोकार हो अनुदात और तो में द्वंद्व करने पर द्वंद्वान्त स्वयं पद हो जाएगा इिति ईत का संबंध अनुदात के साथ भी होगा गोकार के साथ भी होगा सरित भी इस प्रकार सरित रिहा में प्यारे करना सरित फिर सरित ईत स सरित तस्मात् अनुदात और एक दोनों के समाह द्वंद्व करके बनेंगे अनुदात ईत यश अनुदातंग, यस्या। अनुदातंग से ईत का संबंध अनुदात के साथ ही भी होगा और के साथ होगा तो अनुदातीत हो और हो टीका में वृत्ति में दिया अनुदाते गीत इसे दिया वृत्ति में दिया तो ये अनुदातीत हो और अंगे गीत एदधा तो अनुदात एम अथ अनुदात उसकी संज्ञा किस सूत्र से हुई से बताया में जो ए अनुदात नहीं अनुदात उसकी हुई अनुदातित हुआ मित्र बहुवचन दिया है मांग ओहांग तीन धातु है पाठ में ऐसा त्रयाणाम अभ्यास से इथ साथ स्लू अभ्यास ई होगा स्लू पर रहते पहले मांग धातु से त तो आएगा पद तर्त्य तो सप होगा आत्मन पद में आत्मन पद सप होता है किस सूत्र से हाँ कर्तर्य सप होगा और सब को स्लू करने के लिए क्या सूत्र जो अत्याधि व स्लू उसके बाद द्वित्व होगा द्वित अभ्यास में क्या होगा मा मा अगरे तो। तो तो तरह अभ्यास से माँ तो। मा क्या तो से क्या लगेगा इतल घो ई हल्लघो क्या करता मैडमी ऐसा करते हरिषाद क्यों नहीं हुआ हरे भाई सार्वधातु को हलादि की पर हो तो, तो सार्वधातु को हलादि गीते गीते है गीत हाँ गीत होने से गीत कौन हुआ ये भी अभ्यस्त होना चाहिए ये भी छुट अभ्यस्त हो स्न अभ्यस्त आको ये होता है सार्वधात्त गीत पर हो फला दि तो ते इत हो गया मिम्मी ते क्या बनेगा मिम्मी ते आता माने पर ये अलो हो गया लगेगा नहीं, नहीं। क्या लगेगा स्नाभ्यस्तरा लोप हो जाएगा क्या बनेगा मिमा ते फिर अदभ्यस्ता तो अत होगा झ को फिर स्नाभ्यस्तरा तो लगेगा लगे से क्या रो बनेगा मीम अते क्या रूपन आबी मिम्मी ते माँ क्या कहा क्या मीम में क्या सूत्र स्नाभ्यस्त रात लोप हो गया था क्या बनेगा प्रदेश हाँ। हाँ। लगा जब क्या लगा अदब्यस्ता तो लगा ना था इन्दोर्त था इन्दोर्त था था। हाँ आत्मनिप्रद क्या करता है अभ्यास नहीं वो केवल ये अभ्यस्त के लिए ये अदभ्यस्ता तो अभ्यस्त से पर झकोत होता है वो आत्मनिप्रद होता है ज झकार झक होता है आत्मनिप्रदेश अनत अकार से भिन्न ये अपर असिपर है अकार से पर हो तो अनत का ना असिपर नहीं होता अ तो ये तो अभ्यस्त के लिए है ही आत्मनिर्पदेश अनतः के वृत्ति उसका देखो आत्मनिर्पदेश अनतः वो तो अभ्यस्त का नहीं का अन्य हाँ परस्य अकार से पर तो नहीं होगा वह तो पर नहीं है अकार से पर उनसे नहीं होगा ये हो गया था से हो गया ये हल्ले लगेगा आधे से प्रत्यु लगेगा क्या बने गया से में आमाते होगा नही क्यों नहीं होगा आधातु को आर्धातु सार्वधातु दोनों कहते हो आर्धातु सार्वधातु सावधातु सार्वधातु को आगे क्या बोलते हो दो दोनों क्या बोलते सार्वजन आधातु को तो, तो एक कहो आर्धातु तो yes. हैं yes. नहीं बोलो अर्ध धातु को नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है? Mm. Hmm? क्यों नहीं क्या है सर क्यों तो नहीं है सार्वज कैसे हुआ बोलो तीन सी सार्वधातु तो लिट लकार में आधात्व की सुदृश्य होता है हाँ सार्वजात के इट नहीं होगा मिम्मी से मि मे मिमी ध्वे आगे उत्तम पुरुष में क्या बनेगा मिमे माँ क्या आज कहां जाएगा मिम्मी अरे मिम्मी वहे मिम्मी बहे क्या लगे ये हले लगे लगे ये हलो लगे क्या नहीं लगे हैं लगे बोलो बोलो पो मिम्मी थे मिम्मी भाई में कौन गलत बोला उत्तम बोलो पुरस् बोल हम्म ये हो गया लट लकार में लिट लकार में सूत्र माँ धातु माँ माँ अगरे लीटस्त जे रे सी रेज स्नाभ्यस्तराकार लोप हो जाएगा क्या म अभ्यास हर्ष हो जाएगा मैं आध्यात्तु कहे ठीक है ठीक है आतो लो पे तो नहीं लगेगा लिट लगा रहे क्या लगेगा टीचर आलोप हो जाएगा तो बनेगा मम्मी अभ्यास को यही होगा नही ब्रिया सूत्र से क्यों स्लू पर है। यहां स्लू नहीं लिट लगा रहे सूत्र से हुआ हाँ तो आकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से तो क्या बनेगा क्या मनेगा? मम्में. मम्में. मम्मी क्या मानेगा मम्मी मामा धुआ में क्या बोला मामी धुए ढुए से तो पता नहीं चलेगा मम्मी धुए ढ नहीं होगा हा बोलो मम्मी थाने हुआ, हुआ? आधा तो उसका नहीं करेगा इक्कीस सूत्र एकादेश निषेध होगा फिर आधा तुषि नियम से ईट हो जाएगा हाँ लूट लकार होगा ना नहीं है क्या है बोलो कराधिन्य में नहीं हुआ संदेह है ना क्यों क्राधिने में सीट कहाँ होता है अरेदा तो लीट में हाँ माता बनिया बोलो में मास बोलो लोट लकार लोट बन गया था लोट में आमे लगा देना पहले क्या बना था मिमीते बना था क्या बनेगा मिम्मी आगे मिमा ताम फिर मेमताम आगे दीम मेमा भोल फेमी लंगलकारी अमी मी मीत तो मानगा ये लग जाए क्या बनेगा अमी मी मीत तो, आगे माताम अमी मत अमी मी था दीर्घ अमी मीता बोलो फिर हम हाँ जिनको आता है तो जोर से बोलो जो डरना है क्यों जिनको नहीं आता है तो डरेंगे जिनको आता है जोर से बोलो फिर बोलो हमी क्या है नहीं आता है हाँ बोलो नहीं आता बोलो <laughs> पता चलता है ना नहीं बोलने पर जोर से बोलने से पता चलता है किसको आता है किसको नहीं आता है। फिर एक बार बोलो क्या ढूंढते हो रूप बोलते समय पुस्तक हाँ जी को जूस होगा जी को जूस होता है ना जी है। जी जी झीझ ना नहीं क्या करते विधि क्या करता है है जी को होता है जो झी को कहता है झी को, को? कहा लिखा हो देखो पुस्तक है आपके पास में सीजे व्यस्त व्यस्त बेस झी को जूस होता है झ नहीं झ को जूस होगा तो फिर ईर बच जाएगा हाँ विदिली में यासुट का सकार लोप हो जाएगा लिंग सलोप होने तो संगीत ई अलग लग जाएगा क्या बनेगा मिमी याथ एत नहीं स्यूट होता है श्यूट स्यूट होने पर सारे हाथों पर गीत हो तो लोप हो जाएगा स्नाभ्य रात लो हो जाएगा आलो पहन पर मिम्मी तो बनेगा क्या बनेगा बोलो असली में माशिष्ट बनेगा इतना ही कुछ कार्य नहीं मा श्यूट सूट तो महाशिष्ट बोलो लुंगन कार्य में आठ अट मच आदर्श प्रत्योग के होगा हैं होगा होगा सीधा रूप मत बोलो सीच अमा सी घुमा गा तो सीचिले हुआ क्या घूमा स्था हाथी संभाली? गाथिस्था घुपा भूख सीझरो करता है ना और घूम आस्था का पास हाथी सा करता है ये कार्य करता है वो कौन सा झला दे की तुमसे यहाँ नहीं अमास्त कुछ कार्य नहीं क्या बनेगा बोलो कार में अमांत बनेगा बोलो गतु ये भी हांग गीत कार हा होने पर ये भ्रियामित भ्रिया लग जाएगा वो आंगुस में आया तो अभ्यास में हा का हो जाएगा घोष होने पर रस हो करके ये ए रस नहीं अभ्यास चर्चा हो करके के भ्रियामित हो जाएगा जी हाँ, अगर तो, हा अगर त हा के आकार भी करने के लिए क्या सूत्र ये हूँ जी ही ते बनेगा बोलो जी, जी हाथ जी जी हा में आका आ जाएगा स्नाभ्य हो रात हो जाएगा अद्याभ्यस्ता बोलो जीह जी जीहित बोलो ढे बोलते हो क्या हैं? जिहि धोए ना या ढो कोई क्या ढो बोलते है क्या जीही से बोलो जी ही से जी से, जी जी जी हे, जी, हा जी, ही जी हा भाई कृष्ण बोला जीही भाई जीही भाई जी लीट लकार में क्या था तु हा हा था तो लीट लकार में ज हा अगरे ए स्नाभ नहीं अतुल पीढ़ी चो क्या बनेगा जय हे बोलो हाँ यहाँ ह कार अंत है इट भाई इन में आता है विवाह सेट तो लग जाएगा जही दही द्वे जय हे हाँ फिर बोलो जय लूट में। क्या बनेगा हाँ बोलो में हास्यते लोट में क्या बने जिहिताम बोलो ताम मध्यम पुरुष क्या है ना जी हस्व अश्व जिहि स्व फिर बोलो जिता हाँ लंगार लिख तो रूप लंग रूप लेख Hmm, बोलो अजी अजी अजी अजी अजी अजी अजी ही अजी हाता, अजी हाता, अजी हाता, अजी ही सो अजिता बेद माना जी तो शिवटी स्नाभ्यस तो रात जाएगा जी ही तो बोलो असिल जी जी जी जी जी में हा शिष्ट बोलो लूल कार्य में आगा आगा श्रार्थां। आगा श्रार्थां। आगा श्रार्थां। आगा अहा सने। आगा आगा। आएँ। आएँ। आएँ। अहा बोलो अहा ध्व सहा ध्व लिंग में अह्यत लीट लगा लिखो तो बोलो लोट ल कर देखो देखो पीछे दो देखा तो कोई नहीं है चार हाँ। ये क्या लिखा है रेप है ना क्या कहाँ से हुआ हम्म रूपचंद देखो बोलो जी तम वसानी